हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं है बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि कि बार बार हमें मालूम है, अच्छा है लेकिन सिगरेट पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब हो जाती है तो क्या करें हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब आ जाती है तो क्या करें तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए गुटका खाने की तलब ना लगे तंबाकू खाने की तलब ना हो शराब पीने की तलब ना हो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते नियंत्रण नहीं कर पाते इसका माने उनका मन कमजोर है और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ जैसे मैं बैठाऊ आलती पालती मार के इसको हम सुखासन कहते हैं आंखें बंद कर लो दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं उसको सक्रिय कर दो जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे ये एक तरीका है बहुत आसान है ये भी प्राणायाम का ही तरीका है दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छोड़वाने में और उस औषधि का नाम है अदरक अदरक हम सबके घर में है इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे उसमें नींबू निचोड़ दो थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो सूरज की धूप में इसको सुखा लो सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है गुटखा खाना है बीड़ी सिगरेट पीनी है तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो मुंह में डालो उसका चूसने का काम शुरू कर दो और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है इसको दांत से काटो मत तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है इसको चूसते रहो आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर से बता देता हूं अदरक ले लो छोटे टुकड़े कर लो नींबू निचोड़ लो फिर उसमें काला नमक मिला लो धूप में सुखा लो सुखाने के बाद वो तैयार हो गया तैयार होकर इसको जेब में रखो पुड़िया बना के रखो डिब्बी में रखो जैसे भी है जेब में रखो जब दिल में तलब उठे बीड़ी पीना सिगरेट पीना दारू पीना गुटखा खाना एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीप पे रखो चूसना शुरू कर दो जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा आपको फिर गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू याद ही नहीं रहेगी सवेरे से शाम तक चूसते रहो और जो दो चार दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन लगातार कर लिया तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हारमोन्स को कुछ ऐसे अंदर अंत ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है तो उसको बार-बार तलब लगती है बीड़ी की सिगरेट की गुटखे की तंबाकू की तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से ये तलब खत्म हो जाती है इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है तो आप इसका उपयोग कर लो और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं अदरक के रूप में सल्फर हमारे प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है बहुत सस्ता है इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा की दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पर चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो वो दे देगा आपको एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है प्रवाही रूप में आती है जिसको हम लोग डायल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में तो ये पानी जैसी आएगी दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो पांच मिलीलीटर दवा की शीशी पांच में आती है और उस दवा का एक बूंद जीप पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट फिर अगले दिन और एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट और तीसरे दिन एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट बस तीन बार अगर आपने एक एक बूंद डाल ली तो 50 से 60 प्रतिशत लोगों की दारू बीड़ी सिगरेट तो तीन खुराक में ही छूट जाती और जो ज्यादा पियक्कड़ है हाँ ऐसे भी है ना जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते एक बार ले लिया करें आज ले लिया पांच छह दिन बाद फिर ले लिया फिर पांच सात दिन बाद ले लिया हफ्ते में एक एक बार लेते जाएं तो डेढ़ दो महीने में बड़े बड़े पियकड़ों की दारू छूट जाती मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते उनकी भी दारू छूट गई है बस इतना ही है कि दो तीन महीने का समय लगा है तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है बाजार में मिलती है होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दू कितनी पोटेंसी की दवा दू तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो 200 पोटेंसी की दे दो सल्फर 200 यही उसका पूरा नाम है 200 संख्या है सल्फर दवा का नाम तो ये सामान्य रूप से बीड़ी सिगरेट शराब दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है और जो ज्यादा पीने वाले हैं बहुत ज्यादा जिनकी दारू है तो उनके लिए यही सल्फर की एक हजार ताकत की दवा ले लेना एक हजार पोटेंसी की तो सल्फर 200 और सल्फर एक हजार और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से बोतल खरीद लो इसकी बहुत सस्ती आती है ऐसे खरीदोगे तो पांच रुपए में पांच मिलीलीटर है और बड़ी बोतल खरीद लो ढाई सौ मिली की या साढ़े चार सौ मिली की वो डेढ़ दो रुपए की आती है और एक बोतल सल्फर दवा में दस हजार लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है मात्र एक बोतल में और वो बोतल कितने की है सवा दो सौ ढाई सौ रुपए की और दस हजार लोगों के लिए वो काम आ जाती है और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना जो पीने वाला पानी है और वो पानी जो शराबी लोग हैं जो पियक्ट लोग हैं जो व्यसन करने वाले लोग हैं उनको पिला देना ये पानी में और अच्छे से काम करती। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया उसमें एक बूंद डाल दिया अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को तो भी व्यसन उनके छूट जाते तो एक पिता दिया मैंने आपको अदरक उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर जो होम्योपैथी में है एक 200 ताकत की एक एक हजार ताकत की और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो तो बाई नाक से सांस लेना बाई नाक से सांस निकालना पांच मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा